अधिक परम ज्योतिर यदि अन्य अनोभाष्यम आत्म ज्योति ही तो वही परम ज्योति होगी जो दूसरे के द्वारा भाषित ना हो जो दूसरे से भाषित हो जाओ परम ज्योति नहीं हो सकता है ना कि एक दीपक है वह यदि दूसरे दीपक से प्रज्वलित हो जाए वह पहला दीपक का परम ज्योति नहीं कह सकता परम ज्योति जी तो दूसरे से भाषित नहीं होना चाहिए और सूर्य भी आम से भाषित किया जा रहा है सूर्य भी परम ज्योति नहीं जो दूसरे के जो भाष्य है वह परम ज्योति नहीं हो सकता अन्य जो अनव भाष्य है वही परम ज्योति होगी ऐसा ज्योति कौन सा है वो आत्मज्योति आत्मज्योति है यही प्रश्नोक विद्या वेदांत में देखा ना वेदांत में क्या बोल था श्लोक वेदांत में ज्योतिर् ब्राह्मण कहना प्रजान ग्रदतिष भानुमान हनी में किंज्योति भानुमान हे अहनि में रात्रो प्रदीपादिकम रात्रो प्रदीपादिकम ज्योतिष भानुमानी में रात्रो प्रदीपादिक गुरु चले से पूरा पढ़ाने के बाद बताओ अहनी मतलब दिन में तुम्हारे लिए कौन सा प्रकाश होता है जिससे तुम काम करते हो सब भानुमान कर सूर्य भगवान और रात्रि में तब प्रदीपाधिकम रात्रो प्रदीपाधिकम कि रविदीप दर्शन विधौ रविदीप दर्शन विधा किन ज्योति पूछा जो भाई ठीक है दिन में तुम सूर्य के प्रकाश से सारी चीज को जान रहे हो रात्रि में दीपक के प्रकाश से सारी चीजों को जानते हो लेकिन यह तो कैसा पता चला कि सूर्य के प्रकाश से घटपट को जाना है दीप के प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश वस्तुओं को जाना है यह तुम किस साधन से जाना कौन सी ज्योति से तुमने जाना करता है जाओ चक्षुष क्या कहा अंक यहां अंक मुझे बताया कि मैं सूर्य के प्रकाश से घट को देख रहा हूं दीप के प्रकाश से घट को देख रहा हूं किन ज्योतिर रविदीप दर्शन विधो चक्षुस्तन निमीलनाद तो चक्षु तब तो ठीक है लेकिन चक्षु जब सो जा सारी मेरे सो जाते हैं तब तो चक्षुत नाधि समय दर्शन तब तब बुद्धि मन रहेगा ना अंदर स्वप्न जो देख रहा है तो वो भी सो जाए तब तो धियो दर्श ने किम तत्र परमक ज्योति तब तो दब मही हूं उसको भी कौन जाना उस बुद्धि को भी कौन जाना बुद्धि से या मन से मैं स्वप्न को देखा इसे कौन जाना इस बात को कौन प्रकाशित किया तहमेव परमकन ज्योति तब तो दब मही और कौन उसका? आपने मन को देख दो आज मेरा मन खराब है मूड ठीक नहीं है बुद्धि ठीक समझ नहीं कोई बात पकड़ती नहीं कोई बात ऐसा आप अपने बुद्धि को देख रहे हो ना तभी तो आप ये बात कह रहे हो इसका मन भी दृश्य है बुद्धि भी दृश्य है चक्षु भी दृश्य है तो इस प्रकार से हर चीज दृश्य है तो इन सब दृश्यों प्रकाशक कदम में हो जब परम ज्योति वह हाँ किसी से भाष्य नहीं है और मान बुद्धि अहंकार सब क्या है भाष्य है दूसरे के द्वारा भाष्यमान वस्तु है वह आत्मज्योति है वह परम ज्योति है तद यद आत्मविद आत्मा स्व शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षरम ये विवेको विदु विजानंद आत्मविदा आत्मवित्त कौन है कहे जो आत्मा आत्मा किस प्रकार से जान रहा है अपने को शब्द आदि विषयों की जो ज्ञान प्रबुद्धि प्रत्येक साक्ष्य रूप अपने आप को जो विवेक लोग जानते हैं उनको आत्मवित्त कहा जाता है ते आत्मविदा ऐसा ये विवेक की नू मैं विजानती आत्मविदा उनको आत्मविद वे ही लोग तद विदोह आत्म प्रत्यय अनुसार वे लोग उस आत्मा को जानते हैं कि आत्मा का अनुसंधान के करने की स्वभाव वाले आत्म प्रत्यय आत्मा की ही चिंतन ज्ञान का अनुसारी ने चिंतन करने के स्वभाव वाले लोग है वो यस्मा परम ज्योति ही जिसल आत्मा ही परमज्योति है तस्मात्व तद विदोह आत्मवे ही उस परम ज्योति को जान सकता है दूसरा नहीं जान सकता जो कैसा दूसरा जो बाहर आत्म प्रत्यानुसार, प्रत्यानुसार को जानता है बाहर जानेगा फिर बाजार को जानेगा घटक ज्ञान का ही चिंतन करने वाले को घटी मिलेगा यही तो भगवान गीता में का ध्यान विषया जाएगी विषयों ध्यान करोगे तो तुमको विषय ही अनुभव होएगा आप विषय वित्त कहा जाएगा चिंतन करोगे आत्मा का अनुभव होगा तब आपको आत्मवित कहा जाएगा जो जिसका चिंतन करता है वह उसको प्राप्त करता है और तद्वान उसको कहीं तो उसको जानने वाला उसको प्राप्त किया हुआ ऐसा व्यवहार हो जाता है बाह्यार्थ प्रत्येक का अनुसरण करने वाला बाह्यार्थ विषय को ज्ञान का ही लेकर के उन्हीं का अनुसंधान करने के स्वभाव वाला व्यक्ति थ वित्त ही होगा पात्र नहीं हो सकता कथम त्योतिषांत ज्योति वह ज्योति भी ज्योति है पूर्व मंत्र ग्रंथ में जो कहा गया था वो किस प्रकार है ता बात है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारगम ने तो भांति कम तो अग्नि तमेव मन भाति सर्व विभा नाम से ब्रह्म सूत्र में एक है प्रथम अध्याय तीसरे पाद 22 और तीस दो सूत्रों में इसका विचार है इस मंत्र का न त्र सूर्य भाती वहां उस ब्रह्म में सब को प्रकाशित करने वाले सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता सूर्य का भी प्रकाश उस विषय को वह विषय कौन वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता न चंद्रता जब सूर्य से प्रकाशित नहीं कर सकता चंद्रता कहां से उसे प्रकाशित करेंगे तो ये धनम से एकदम बिजली चमकता है वह बिजली भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता जब तब कुतोय यह जो लकड़ी से जलने वाला अग्नि है ये उस ब्रह्म को कहां से प्रकाशित कर देगा कैम्या तो चंद्र तारायण बिजली सूर्य आदि जो विशिष्ट प्रकाश माने जाते जिनसे आप बहुत पदार्थों का अनुभव कर लेते हैं तो वह विशिष्ट प्रकाश भी उस ब्रम रूप सामान्य प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाते विचित्रता देख लीजिए सर्वव्यापक सामान्य प्रकाश है उसके कोई भी विशिष्ट प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाता क्योंकि सामान्य प्रकाश आधीन होकर ही विशिष्ट प्रकाश प्रकाशित करता है ना जिस हम ये विशिष्ट प्रकाश ग्रहण करेंगे तुरंत विशिष्ट प्रकाश गया पीछे और सामान्य प्रकाश छिप गया और छिप गया ना तो हम कहा से ग्रहण करेंगे क्योंकि आदमी का दिमाग कई बार बता चुका हूं आप चित्र में टिक गए तो पट तक कैसे पहुंचेंगे समस्या तो यही होती ना जब भी टीवी देखते हैं तो हम चित्र पर टिक जाते हैं या फिर मनोराज्य में चले जाते हैं सामने गया है, वो भी नहीं दिखता लेकिन स्क्रीन तक कौन पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता इधर से विशिष्ट प्रकाश चित्र चित्रों के सम्मान टीमें भी क्या घसीद प्रकाशित है और चित्र चित्र भी है आजकल जितने भी ये विज्ञापन के जो बड़े बड़े बोर्ड टंगे रहते हैं ना आप देखे होंगे उसमें कांच जैसा सफेद कांच उसमें चित्र बने हुए हैं और लाइट दी जाती है लाइट जलता है क्या आप क्या आप आपसे चित्र देखेंगे पढ़ेंगे लेकिन वो सामान्य प्रकाश जो है जिसके वजह से चित्र भी विचित्र बना दिख रहा है लाइट गोल हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखता आपको क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि सामान्य प्रकाश के वजह से ही, ही विशिष्ट जो चित्र है वो अभी प्रकाशित तो होकर दिखाई दे रहा हम लोगों का दिमाग विशिष्ट में टिक गया तो सामान्य को यही समस्या सूर्यदयोग को भी वह अपने विशिष्ट रूप का अभिमान कर देते हैं तो स्वयं की विशिष्टता के का कारण ही तो सामान्य रूप को कोई देख नहीं पाता है आपका अपना वैशिष्टता में आपका चिंतन है ना मैं एक आदमी हूं सबसे बड़ा खतरनाक चिंतन है ये यह विचार है मैं एक आदमी हूं यही सबसे बड़ा दोष है जिसकी वजह आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते और ऊपर से अपने मान में ब्राह्मण वो क्षत्रिय वैश्व और भयंकर अभिशाप हो गया डबल दोष हो गया मैं मनुष्य हूं वैसे मैं ब्राह्मण हू मैं क्षत्रिय हूं या वैश्य हूं फिर इसमें मैं अमुक गोत्र का हूं उसमें एक का नाम का हूं अमुक कुल वंश का हूं ये सब और जोड़ते जाते हो जितना उतना ही आप आत्मा से दूर होते जाते ये सब को छोड़ते जाना पड़ेगा अलका छोटता है कई बार शास्त्र कई ब्राह्मण की निंदा आ जाए क्षत्रिय की निंदा आ जाए वैश्य की निंदा आ जाए आग लग जाती है इस वैसे आता कि नहीं आता है क्यों आ रहा है ना अभी आप ब्रह्म से बहुत दूर है तब दूर है तदुअंधिक जो जितनी आप उपाधियां और उपाधियों की विशेषण छोड़ते जाएंगे उतनी ही आप दूर है ब्रह्म से और जितने उपाधि उपाधि की विशेषणों के अभिमान छोड़ते जाएंगे उतना ही आप ब्रह्म का नजदीक आज दिन अब निरुपाधि स्वरूप स्थित हो वही आप ब्रह्म करते नजदीक भी नहीं फिर तो आप ब्रह्म ही सुनते तो सभी है इस बात को समझते भी सभी है लेकिन वह अहंकार ऐसी चीज है अहंकार करता मित्र मन अहंकार की वजह से वह सारा सुना होगा चीज अंदर रह जाता है किनारे में भीम से इनके सामने चार पुरी के समान सामने भीम जी एक शकट बैल गाड़ी में जितना माल सब खाते थे इतना खाते थे और उनके मुंह में आप चार पुरी दे दोगे तो क्या होगा एक बैलगाड़ी माल खाने वाला आदमी वो चार पुड़ी कई किनारे नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। चला पता ही नहीं है। वैसे ही आप लोगों को वेदांत कहा चला जाता है पता नहीं चलता कि पूरा संसार को खाने वाले हैं ना आप लोग जो तो एक बैलगाड़ी भोजन खाते थे आप संसार पुअर को खाते पूरा संसार खोपड़ी में ले रखे वेदांत तो इतनी हो जाएगी ना फिर बस के वो चला जाता है? वास्तव में वह उसके प्रकाशित होने पर ही ये सभी प्रकाशित होते वो यदि प्रकाशित ना होवे तो ये कोई प्रकाशित ही नहीं होते जैसे आपकी निद्रा में क्योंकि आप प्रकाशित नहीं है ना समय अविद्या में डूब गए हो आप स्वयं प्रकाशित न होने के नाते आपके लिए कोई भी चीज प्रकाशित नहीं है आप प्रकाशित होते हैं तो आपके प्रकाश से सब प्रकाशित आपके लिए हो जाते हैं इसलिए तमें विभा मनुभा सर्वम तस्य भाषा विशेष तो यह बात है सब कुछ उसी प्रकाश से भाषित हो रहा है तस्य भाषा इदम सर्वम विभा ये सब जैसा विशेष रूप भाषित हो रहा है भाति से निजर्थ अध्ययन व्याख्यातम भाति जो है निजंत में लेना पड़ेगा यहाँ पर न सूर्यो भाति भाति जो है यहां निजंत में भाषा न ते तस्मिन स्वात्व ब्रह्मणी सर्वाभाषको भी सूर्यो भाति अर्थात न प्रकाशयति देखो निजंत लेना पैसे कारण ब्रह्म न प्रकाशित उस ब्रह्म को यह सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है स ही तस्वीर भाषा सर्व अन्य अनात्म प्रकाशित स ही किंतु वह सूर्य बल्कि तस्य भाषा उस ब्रह्म की प्रकाश के द्वारा ही सर्व अन्य धनात्म जातम स्विंद जितना भी, भी अनात्म समूह है उसको प्रकाशित करता है क्यों ब्रह्म स्वतः प्रकाश स्वरूप है तो तस्या प्रकाशन सामर्थ्य अर्थात उसके सूर्य के अंदर भी स्वथक प्रकाशन करके सामर्थ्य नहीं है ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी में भी स्वथ प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं है वह भी दूसरे की सहायता से प्रकाशित करता है सूर्य भी दूसरे कौन है वो जिसके प्रकाश से प्रकाश प्रकाशन कर रहा सारा जगत को ब्रह्म की प्रकाश कहने के बोल देते ब्रह्म का प्रकाश ब्रह्मणा ब्रह्मणा होता है ब्रह्म का प्रकाश कर कोई षष्टी समझ नहीं समझना यहां राहु शरित्वता अभेद में है राहु का सिर कह गया राहु ही सिर है सिर राहु है ब्रह्मणा प्रकाशन जो कहते हैं वैसे यहां पर समझना ब्रह्म का प्रयास कोई प्रकाशमान वस्तु और उसके विद्यमान अवयभूता गुण गुणभूता प्रकाश अर्थ नहीं गुणगुणी भाव आदि नहीं लेना यहाँ अभेद में लेना षी को नकम नेमा, नेमा विद्युत भांति इसी न चंद्र तारे उसे प्रकाशित कर सकती हैं न विद्युत बिजली जब उसे प्रकाशित कर सकती है कुतो यम अग्नि अस्मद गोचर कहना है क्या यहां सब्जेक विषय भूता जो ये अग्नि कैसे प्रकाशित कर देगी ये अभी नहीं कर सकती क्या आपसे ये ह्या जगत भाती तथम परमेश्वरम स्व भारूपत्ता भांत दीप्यमान सत अनुभा जगत वह जो जगत हम लोगों को भाषित हो रहा है हैं? तमेव के ही दीप्त होने पर या दीप्त हो रहा है प्रकाशित होने पर यह प्रकाशित हो रहा है ऐसा समझो क्यों स्वतो भारूपत भाज स्वत ही यह प्रकाश या प्रकाश स्वरूप ही है भारूप ही है कौन यह ब्रह्म तमयो भानतमीप्यमान उसकी दीप्त होने पर उसे प्रकाशित होने पर ही सर्वम संपूर्ण जगत जो है भासित होता है अनुदिप्य प्रकाशित हो जाता है इन व्यवहार क्यों हो रहा है सूर्य ने प्रकाशित कर दिया कौ क्यों नहीं कहते हम लोग ब्रह्म ने प्रकाशित कर दिया है सूर्य का के निमित्त मातरम भविषा सिंधा है निमित्त मात्र है हम लोगों का प्रकाश हमारे यहाँ विशिष्ट रूपने के प्रति सूर्य एक निमित्त मात्र जैसे एक दर्पण भी क्या होता है सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है सर्वत्र बाहर लेकिन आप ऐसे कमरे में घुस रहे जहां बिल्कुल कोठरी जैसे छोटा सा दरवाजा अंधकार है आप क्या करेंगे बाहर से दर्पण से विशिष्ट प्रकाश छोड़ देते हैं दर्पण से थोड़े प्रकाश आया वास्तव में प्रकाश यहाँ है वो सूर्य का सूर्य का सर्व्यापी सामान्य जो प्रकाश थी उस प्रकाश को दर्पण के माध्यम से क्या कर दिया? प्रदान कमरे के अंदर छोड़ दिया तब तो उस कमरे के अंदर प्रकाश हो गया अब काम चल गया उसी प्रकार समझना वो ब्रह्म प्रकाश सर्व्याप प्रकाश से सूर्य दर्पण के, के समान काम कर जगत के लिए सूर्य भी विशाल दर्पण है वह दर्पण उस ब्रह्म प्रकाश को विशिष्टता प्रदान करते हुए इस जगत पर फेंक रहा है इसलिए कहते हैं ये लेकिन औपाधिक कथन जो थी वो अभेदी से लोग कर देते हैं, जैसे जल जला दिया अरे जल कहा से जला देगा किसी को जल जलाने वाला होता है क्या जल कैसे जला दिया आपको लोहा जला दिया कैसे व्यवहार हो जाता है लेकिन वो अग्नि का जल के साथ तादात्म्य करके व्यवहार हो गया उसे ब्रह्म की जो प्रकाश रूपता है हमने तादात्म्य कर दिया सूर्य सूर्य में।, में। और अंदर रहा है, दर्पण प्रकाश दे दिया अरे दर्पण का प्रकाश तो कमरे के अंदर ले जाओ, दर्पण देखो वहां प्रकाश देता है क्या वो कमरे तो के अंदर ले जाओ वही स्वतः प्रकाश होता वो दर्पण वहीं से प्रकाश देता जहां भी उसको बिठाओ वहीं प्रकाश देते रहेगा ना वो सब प्रकाश देता वो बाहर ले जाना पड़ता है धूप में और वो आगे विशिष्ट प्रक्रिया में उसको एक एंगल में एक कोण में एक ढंग से पकड़ना पड़ेगा ताकि जब वो प्रतिफलन हो ऐसे उल्टा से पकड़े तो प्रतिफल नहीं देगा ना दर्पण इस दर सूर्य भी वो कर रहा है वो सामान्य प्रकाश का ब्रह्म के सामान्य प्रकाश को विशिष्टता प्रदान करते हुए सूर्य उपाधि की वजह से विशिष्ट प्रकाश आ रहा है जैसा उपाधि का सामर्थ्य उसके अंदर प्रकाश फेंक रहा गर्मी वगैरह जो है इसके अंदर दिख रहा है ना देखो कांच बना दिया है वो तो कांच से सूर्य का विशिष्ट सामान्य प्रकाश जो फैला हुआ है उसको क्या करते हैं आप उसको संकीर्ण छाप कर और एक धार जैसे निकली सफेद दूध की धारण प्रकाश वो कागज को जला लेता और जो का सामन प्रकाश में है तो जलाया गया सूर्य ने एनऊ का विशेष बना दिया गया जिससे वो जैसे आता है तो आता है वो विशिष्ट रूप धारण करके जला देता है लेंस होते हैं ना इस प्रकार के देखा आप लोगों उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है सामान्य प्रकाश से सूर्य ने क्या कर दिया इस प्रकार से इकट्ठा करके ऐसा छोड़ देता है हमें लगता है यहां जल जाएंगे हम इस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है तापने में आपको और गर्मी में सब कमरे के अंदर घुस के बैठे हैं पंखा चलाते वो जो विशिष्ट प्रकाश छोड़ रहा है सूर्य वो कांच के मन आते हुए के समान है कभी और पीछे कोई और व्यवधान डाल दोगे तो फिर क्या हो जाएगा फेगा वो कागज को नहीं जलाएगा मतलब अपने कान से पकड़ लिया प्रकाश फेंक रहे हैं इस बीच में आपने एक पन्नी लगा दी और पन्नी को पार करेगा तो क्या होगा प्रकाश आपने ढीला पड़ जाएगा जला नहीं सकेगा कागज को तो सर इस समय क्या हो रहा है ये जलीय तत्व वास्वादी के रूप में है उसकी एक ऐसा कोहरा ऐसा बन गया है पन्नी जैसे पर्दा जैसे बन गया वहां से जो आ रहा है वो जलीय तत्व से होता हुआ आ रहा है सूर्य का प्रतिफलन जो आ रहा है प्रकाश का ब्रह्म का प्रकाश जो सूर्य के मे प्रतिफलित होकर आ रहा है वह छन के आ रहा है उस कोहरे का इसलिए अभी आपको भेज सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा लग रहा है लेटे रहते धूप में बजे में जून में लेटो तो सर्वे चक्कर आ जाएगा नहीं सब उपाधि की महिमा है इसे था जलोन्मुखारी अग्नि संयोगाद अग्नि दहन तम अनुदहति न जिस प्रकार से दृष्टांत दे रहे हैं जिस प्रकार से हाँ। जलो उन्मुख आयि जल मे गर्म जल लेना उन्मुख से जलता हुआ लकड़ी लोहा तब तो लोहा भी दृष्टांत है ना तब तो लोहोव इसलिए आदि कह दिया हाँ को दृष्टान्त आप ले सकते हो वे जलाते हैं आपको गर्म जल आपको जला देता है जलता हुआ लकड़ी आपको जला देता है लकड़ी जला, है। जला बोल देते हैं लोग, लकड़ी से जल गया जल से जल गया लोहा से जल गया है ना ये सब व्यवहार है गैस से जल गया अरे गैस से जले तो गैस कहां से पकड़ कर उठा कर लाते हो गैस तो जलाने के स्वभाव वाला नहीं और उसके ढक्कन फोल तो फ्र उड़ जाता है कहां आग जलता है माचिस लगा दो उसके बाल तो जलाएगा आपको इन सभी में कहते अग्नि संयोग अग्नि का संयोग के कारण से अग्नि जला रही है लेकिन उसका अनुधति उस अग्नि के चलाते हुए अग्नि के पीछे पीछे आपको व्यवहार हो जाता है तो अद्यास की वजह से भ्रांति की वजह से जल जला दिया लकड़ी जला दिया लोहा जला दी इतना जल व्यवहार हो जाता है न स्वतः न जल जला सकता है आपको स्वतः लकड़ी आपको नहीं जला सकता स्वतः गैस आपको नहीं जला सकता स्वतः अपने आप में लोहा आदि कोई भी वस्तु आपको जलाते नहीं क्योंकि इनका स्वरूप जलाने का नहीं है ठीक उसी प्रकार से सब समझ ये सूर्य चंद्र विद्युत वगैरह जितने भी चाहिए भौतिक पदार्थ है जड़ पदार्थ है इनके अंदर दम नहीं है कि प्रकाश दे जला दे कुछ कर दे ये सब ब्रह्म की कृपा से हो रहा है सारा तद्वत्त तस्व भाषा दीप्त्या उसी की प्रकाश से दीप्ति से सर्वईदम सूर्यादि जगत सूर्य सारा जगत जो है ना उसी के प्रकाश को लेकर के इदम विभाति विशेष रूपे यह भी प्रकाश देने में समर्थ हो रहे हैं यदेव जिसलिए ऐसा है तदेव ब्रह्म भाति छी निष्कर्ष निकला कि इसलिए निर्णय ले लिया कि अब ब्रह्म ही सामान्य प्रकाश है और विचित प्रकाश भी ब्रह्म उपाधि के कारण से विचित प्रकाश भाषित हो रहा है नहीं तो वास्तु ब्रह्म ही कहे ही प्रकाश ब्रह्म ही है समझो इसे कह ब्रह्म तदेव ब्रह्म भातिभा विभाति क्यों बोल रहे हैं आप कार्यगतें उपाधिगत विविधे नाषा विधेन भाषा भाषा तृतीय कई क्वेश्चन है उसे ज्ञापन होता है कि भाषा शब्द तीन लिंगों में प्रयोग होता है लिंग नीन प्रयोग हो रहा है तभी भाषा रूप बना विविधे नाषा कार्यगत विविध प्रकाश के माध्यम से भाषित होने उसका विभाव है समझो और कारण रूपेण सरत व्याप्त जो भाव है उसको भाती कहेंगे सगल प्रकाशकों के प्रकाश भूता जो कारण है कारण जो प्रकाश है उसको हम भातिश कहते हैं और कार्यों के माध्यम से जो विशिष्ट रूपेण भाषित होता है वो विभा अतः इसलिए तस् ब्रमण भारूपत्तम स्वतः अवगमित इसे उसके भारू पता स्वतः ही निश्चित हो जाता है नहीं स्वतः आविद्यमान भाषण अन्य से करोती क्योंकि इस्लोक में भी आप देख रहे हैं जो स्वयं ही जिसके अंदर प्रकाश नहीं है वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता जैसे घटा है घड़ा है घड़ा जो है स्वयं के अंदर किसी भी प्रकार का प्रकाश है? नहीं है न सामान्य न विशिष्ट है इसलिए उससे अन्य कोई चीज प्रकाशित नहीं हो सकता स्वतः अविद्यमान भासन, क्योंकि जिस वस्तु के अंदर स्वतः ही भाषमानता नहीं है वह अन्यस्य भासन कर्तुम तुम न शक्नोती व दूसरे को भाषित कर देवे यह बिल्कुल संभव नहीं है जैसे घटाधी नाम अन्य अवभाषक के घट पटादी जो हैं ये दूसरे के अवभाषक नहीं होते तो किसी के भी अवभाषक नहीं हो सकते किंतु वे सदा अवभाष्य है भाष्य ही होते हैं ये कभी भाषक नहीं हो पाते भारूपाणांचादित नर्शनाथ बल्कि उल्टा कहा देख रहे हैं भारूप जो आदि है उनमें देखते प्रकाश पत्र और घट में प्रकाश नहीं। अब तीसरा मंत्र तो है, मंत्री समझाने के लिए ही तीन मंत्र लाया था वो तीसरा और अंतिम जो तो खंड को समाप्त कर देगा सात साथ द्वितीय मुंडप भी समाप्त होने वाला है वह यहां जो ज्योतियों का भी ज्योति कहा गया था ब्रह्म वह सत्य करके कहा गया था अभी जितने विकार है वह वाचार्मण मात्री नाम से कह दिया गया था बाकी सब अंतृत ही है ये जो कहा हेतुओं के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है अब उन सारी बातों का निगम स्थान मंत्र आरंभ हो रहा है भाष कर के अवतरण का देखिए ये ज्योतिषाम तो ज्योतिष ब्रह्म देव सत्यम सर्वं सर्व तदिकारिकारधेयम नामधेय अंडृतमितेत हेतु प्रतिपा जो ज्योतियों ज्योति है वह ब्रह्म है वही सत्य है। और ये जो कुछ विकार है सर्वं तदिकारम उसी का विवृत्त होकर के दिखाई देने मात्र की स्थिति है उसका विकार का मतलब क्या विवर्तता दूध का दही जैसा विकार नहीं समझना ब्रम का विकार है है सारा जगत जगते जगते सर्व तद्कार मेस्कार विवर्ता ब्रह्मणा विविध क्रिय विकार आम गिरी कें ब्रह्मण विविधते तकार तद्द तृतीय चुनाव कौन सा तेना मैंने किसको लेना तेना से ब्रह्मणा तेना ब्रह्मणा विकार में विविधं इति मैंने विविधम्रह्म बाधायाम सामानिकरण इसको बाधा बाधाया मैं मैं आदमी हूं मैं सन्यासी हूँ बोल रहा है लेकिन अंदर से पूरा ज्ञान है मैं न सन्यासी हूँ ना, ना आदमी हूं मैं तो ब्रह्म समीकरण व्यवहार जैसे जो है सिनेमा में एक्टर करता है ये अर्जुन कह दिया हाँ जी बोल रहा है वो अर्जुन है क्या उस समय नहीं जानता मैं अर्जुन नहीं हूं अंदर से पूरा पक्का है मैं अर्जुन नहीं हूं मैं अमिताभ बच्चन बाहर से दूसरे नाम के साथ सारा व्यवहार कर रहा है जो व्यवहार कर रहा है तो निश्चय है अंदर से मैं अमुख हूं मैं ये जो व्यवहार हो रहा है इन नाम वगैरह वो मैं नहीं हूं। उसी प्रकार यहां भी समझना है इसे उसको कहते हैं बाधा साम्रीकरण व्यवहार यथार्थ जानते हुए बाहि और व्यवहार करने का नाम बाधा साम्राज्य यथार्थ अपने स्वरूप को जानते हुए बाई जो तो दूसरा व्यवहार कर रहे हैं वो बाल समीकरण व्यवहार है आएगा साम्राज्य प्रकार के वगैरह से विचार करूंगा ऐसे ठूंठा आदमी बोल दिया ठूंठ को पुरुष के साथ ध्यान व्यवहार कर दिया बाल समीकरण व्यवहार है आपको जीत रहे ठूंठे फिर तो पुरुष बोल रहे हो जान रहे हो पत्थर है भगवान इसमें बोल देते हो ये बाद व्यवहार है जानते सभी मूर्ति है भगवान की भगवान नहीं है यही समस्या सब भक्ति करने वालों में तो ही है मानने वाला कोई नहीं मिलता ये मानते भगवान की प्रतिमा है अंदर से दृढ़ ये भगवान की प्रतिमा है भगवान नहीं है और भगवान करके आरते उतारते है झुटा हुआ ना मेरे भगी अंदर मूर्ति नहीं है भगवान ही है असली भक्तो है वो साधारण स्थिति में नहीं हो सकती ना आपको पता रहता है ना दिमाग में फोटो है भगवान का फोटो है ये दिमाग आओ फोटे के सामने बैठ गया आप जितना भी रो गाओ आरती करो कुछ भी करो आपकी भावना के आधार पर आपको फल मिलेगा इसे तत्काल मिलता नहीं है ना इसलिए तत्काल मिलता नहीं है आपको क्योंकि आप सामने उसको फोटो समझाए, भगवान ही नहीं समझा अरे वो भगवान ही है समझ फिर तत्काल फल मिल जाएगा ऋषियों ने तपस्या किया साक्षात्कार हुई जो मांगा तत्काल मिला कि नहीं मिला उनको सामने भगवान है इसलिए कहते है कि भाई जैसे एक को देखिए मूर्ति बनाया लेकिन उसको मूर्ति की भावना नहीं किया उसने एक ही बार उसने द्रोणाचार्य को देखा बस एक बार देखा था योग्य विद्या मांगने के लिए तो तुम्हें तो शूद्रो कर करी बस चेहरा देखा था सिर्फ देखा था आया और वह इससे मिट्टी का बनाया और यही द्रोणाचारी ऐसा दृढ़ भेद भावना हो गई उसको मूर्ति महसूस ही नहीं हो देती बल्कि उसे सामने खड़े होते ऐसे लग रहा है तो गुरु उपदेश दे रहा है सारा उसको एक एक धनुर्वेद का सारा सूत्र खुलता जाता था उसके सामने जो अर्जुन को पढ़ाया गया धनुर्वेद था उस धनुर्वेद में कुछ कमी यानी एक अलोक जो धनुर्वेद प्राप्त हुआ सरस्वती कृपा से उससे भी ज्यादा था क्योंकि उसने उसको द्रोणाचार्य का मूर्ति नहीं समझा साक्षात द्रोण है साक्षात साक्षा मेरा गुरु है और गुरु को सरस्वती आभेद कर कपास कर दिया सरस्वती का ही अवतार है द्रोण और वो इस रूप में मेरे सामने ऐसा आभेद करने से विद्याधिष्ठात्री सरस्वती ही कृपा करती पूरी बस वंचित रह गए संसार उस एक कलव्य का ज्ञान से क्योंकि शूद्र था किसी को पढ़ा नहीं सकता दरुणाचार्य ने जो दुर्वेद दिए थे वही आगे चलते रहा ऐसे विजिट कला पंच पांडव देख के घबरा गए जब कुत्ता एक भोंक दिया ऐसे बांध छोड़ा कि कुत्ते का मुह खुला रहे सारे बाढ़ से भर गया और कहीं चोट नहीं कुछ रह गए ये कैसा हो गया कमा तो वो कहां से आई मूर्ति नहीं दिया गया उसको इसे भावना पर निर्भर हम लोग ये जो दृढ़ जो बना हुआ है ना भेद बुद्धि मूर्ति है ये और सालग्राम है, जो है रही, अमुगे, अमुगे, अमुगे, पत्थरों को लेकर हम लोग घूम रहे हैं तो क्या होगा इसलिए समय लगता है विद्या की प्राप्ति हो जो कोई भी चीज की प्राप्ति हो कोई फलाकांक्ष की है उसकी प्राप्ति में बहुत देर कहते हैं तदेव सत्यम सर्वं वाचन विकार नाम मात्र अंडर विकारिकलास नित्र सब कुछ है इसी को विस्तार समझाने मिथ्याली हेतु तब प्रतिपादित अनेक युक्तियों का दे दे करके युक्ति पूर्वक अभी तक बतला दिया गया है अब करने क्या जा रहे हो फिर निगम स्थानीय नमंत्रण पुनर्पस अब निगम स्थानीय उसी का निगम स्थानीय बनी अंतिम निश्चय जो प्रतिज्ञा पहले की जाती है उसी का दोबारा निश्चय करने का नाम निगम स्थानीय पर्वत तो व्यमान पहले बोला ही था प्रतिज्ञा वाक्य उसी बात से बोलते हो निगमन हो गया निश्चय न गनम बोधनम यदि निगमनम निगमन क्यों गया उसको गम दत्व जाना नहीं गमन गम नहीं करने का निमन नित्राम लेते जैसे नहीं यहां नियमन निश्चय न गोधनम निश्चय पूर्वक बोध करने का नाम ही निगम है वेदांत में तीन ही माना पंचावन वाक्य की जरूरत नहीं प्रतिज्ञा है तो उदाहरण निगम पांचों की जरूरत नहीं दे दिया है वेदांत परिषण आदि भाषकर के अंत्यत्र पक्ष अभी तक क्या है हेतु दे दिया गया है उपनय हो गया उदाहरण हो गया हेतु सहित उदाहरण आदि बता दें उदाहरण में आ जाता ना योग यो उदाहरण वाक्य उसे हेतु आ गया साध्य भी आ गया दृष्टांत स्थल भी आ गया वितरक में था मुख में कहेंगे मानसम क्या आएगा हृदय दिया जाएगा अनवे दृष्टां था मानसम दृष्टां था महारद ये हो गया उदाहरण वाक्य फिर उपनय वाक्य हुआ वा, अबांत निगम वाक उपन उदाहरण वाक्य स्थानीय और उपने स्थानीय अभी तक पूरी दो मुंड व्याख्या होती रही है विभिन्न अधिकारियों की दृष्टि से है अंतिम मंत्र जो है द्वितीय मुंडक का इसके अंदर क्या कर रहे हैं अभी तक चर्च सारी बातों को लेकर के उपसंहार किया जाता है मंत्रे न पुनर् उपसंहरती ब्रह्म वेद मृतम ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण अदश्चो प्रस्तुत ब्रह्म विश्व वरिष्ठस्व अमृत ब्रह्म ही, ही, ही सबके आगे है पुरस्तात् पुरास्तामृतम इदम का विशेषण है इदे इजो अमृतूप ब्रह्म है वही पुरस्तात वही सबके आगे है वही सबके पीछे है पश्चात वही दाहिने भाग में है वही बावे भाग में है दक्षिण तथा वही अधर है, है। प्रसृतम वही सब और फैला हुआ है ब्रह्म वहीदम विश्वम इदम वरिष्ठम अधिक क्या कहना है भाई यह संपूर्ण विश्व वह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप ही तो है उससे भिन्न नहीं है जैसे संपूर्ण जो सांप है वो क्या है वो रज्जू ही और अलग नहीं कुछ रज्जू से अलग शाम का पूछ है क्या कहीं न है शाम का मुंह सांप का पूछ सांप का पेट सांप का ऊपर सांप का नीचे सांप की दाया सांप की बाया सांप का उत्तर सामने पीछे सब कुछ क्या है रसी है वो सांप पूरा रसी ही है रस्सी से अलग सांप का कुछ भी नहीं है सांप का अस्तित्व तो ही नहीं है उसी प्रकार से ब्रह्म वैदम विश्व ब्रह्म ही यह संपूर्ण विश्व है और कैसा हुआ ब्रह्म वरिष्ठां सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप से भिन्न या कुछ भी नहीं रज्जु ही सर्व रूपेण भाषित होता है जैसे वह ब्रह्म ही जगत भाषित हो होता है वह अभी भ्रांति की वजह से भाषित होता है यथा वहां वैसे यहां भाष्य ब्रह्म उक्त लक्षणाम जो कहे हुए लक्ष्यों से युक्त जो ब्रह्म है आविन्हीत गुहा चरण इत्यादि युक्तियों से प्रतिपा जो ब्रह्म है इदा यस्ताद वह यही अमृत रूपा है जो साम सामने है। अग्रे ब्रह्म अविद्यादृष्टीना प्रत्युभासमन ब्रह्मीय कविद्यादृष्टीना प्रत्योभाषण है, प्रत्यो जो है। पीछे बाग में दिखता है, है। दक्षिण उत्तर नीचे सबोर कैसे भाषण भी कहते हैं भिन्नत्वेन भिन्नवे नीव प्रत्योभाषण कर देना अन्य दीव कार्यकारण अविद्यादृष्टि प्रति प्रत्योभाषनम ऐसा अविद्या युक्त दृष्टि वालों के लिए लगता है ब्रह्म सामने में ब्रह्म पीछे में है। अविद्या युक्त दृष्टि वालों के लिए कहा जाता है ब्रह्म सामने है पीछे है दायां है बायां है नीचे है ऊपर है यह सवाल किसके लिए हो रहा है अविद्यावान पुरुषों के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है वास्तव में उस में न दाया बाया ऊपर नीचे विभाजन ही नहीं है दिग विभाजन ही नहीं है वहां पर की दृष्टिकोण से विभाजन प्रकटन किया जा रहा है इसे नाम प्रति अवभाषण प्रस्ताद अग्रेट पश्चाद्रम्ह तथा दक्षिण तथा ऊर्जा चार प्रकार से अन्य देव कार्य कार्याण अविद्याम प्रति अवभाषमान ब्रह्म ऐसा अन्य के समान भिन्न के समान अन्य के समान में मतलब क्या भिन्न की भांति कार्य कार कार्यूपेण सर्वत्र फैला हुआ दिखाई दे रहा है प्रसतम प्रगत नाम रूपवद अवभाषण नाम वाला और रूप वाले के समान भाषित हो रहा है वास्तव में ब्रह्म में कोई नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है लेकिन नाम रूप वाले के समान ये सभी को भाषित होता है किन सभी को यह विद्या दृष्टि वाले उन लोगों को किम बहुना भारत क्या कहा जाए ब्रह्म विश्व समस्तम इदम जगत यह समस्त जो जगत है जगत समझता विश्वाम क्या है वरिष्ठ प्रत्ये सर्व अविद्या प्रज्वामिव सर्व ये जो आप घटपट आदि का प्रत्यय होता है अब्रम्ह जो प्रत्यय आपको हो रहा है वो अविद्या मात्र ही है जिस प्रकार से जु में सर्व प्रत्यय विद्या मात्र ही है उसी प्रकार से ब्रह्म जगत प्रत्यय भी अविद्या मात्र ब्रह्म एकम परमार्थ पर वेदानुशासन करता कहने का तात्पर्य है ब्रह्म ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य वस्तु है यही वेद का अनुशासन वेदानुशासनम दीर्घ होना चाहिए जकरण का बड़ा सुंदर विचार दिया हुआ है साम्राज्य चार प्रकार का होता है बाधा साम्राज्य विशेषण साम्रायकरण्यम और ऐक्य साम्राज्य टिप्पणी नंबर तीन चतुर्वती पदाजीकरण मत सामराजकरण्यम मनमित ना शब्द से चतुर्दा साम्राज्यकरण चार प्रकार का माना जाता है बाधा साम्राज्यकरण अध्यास विशेषण और ऐक्य यह विशेषण विचार क्या है स्वराज्य सिद्धि उत्तरार्ध में उनचालीसवां श्लोक में है नामना समान विभक्तिगत प्रातिपति का, का समान विभक्तिक समान समानक्ति वाले दो लो ऐसे प्रकृष्ट प्रकाश प्रकाश चंद्र दोनों प्रतिमान थे सिंह मानव क दोनों प्रतिमा थे ना रजु सर्प दोनों प्रतिमान थे कोई भी प्रा, दो प्रातिपदिक ले लीजिए उन दोनों प्रातिपदिकों का समान भक्ति में जब प्रयोग करेंगे तो उसका नाम साम व्याकरण में भी पढ़ा के बता चुका हूँ साम्राज्य में क्या साम्राज्य सूत्र में क्या लिखा है था साम्राज्य दो प्रकार की समान विभक्तिगत अथवा समान अर्थकत्व समान विभक्तिगत समान अर्थकत्व साम्राज्यण्यम ये व्याकरण दृष्टि से नहीं आये कंगा नहीं एकाग्र वृत्व साम्राज्यण्यम वही लेना केवल नाम न शब्दों की बात हो रही है तत्वसी ब्रह्मास्मि दोनों है लिखा समान भक्ति वाले दो प्राप करने का नाम ही प्रयोग है और वह चार प्रकार का है बाध विशेषण ऐक्य पहला का लक्षण बता रहे देखिये भिन्न प्रवृत्ति निमित्त सती एक शब्दा नाम साम्यम ने यह साम का लक्षण कर दिया क्या है भिन्न वाले दो अलग अलग प्रातिपदिक ले लो जैसे चंद्र तो अलग प्रातिपदिक है, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है चंद्रत्व तो रूपी एक विशिष्ट पदार्थ है और प्रकाश एक दूसरा प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति निमित्त दूसरा है उन भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले अलग अलग दो प्रातिपदिकों को एक अर्थ विशेष का प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग करने पर ऐसे शब्दों का प्रयोग का नाम ही सामनाकरण प्रयोग है तो बाल विषम दावत बाल विषम दृष्टान्त जैसे किसने बोल दिया चोर हो स्थान हूं ठू क्या है चोर है ये ठूंत चोर है ये आदमी है स्थान हो रहे पुरुष ये जो शक्र होते यहा साम्राज्य ग्रहण ठून पे लखड़ी है तो आदमी कैसे होगा जड़ को चेतन कैसे कर दिया आदमी चेतन होता है भाषा मतलब स्पष्ट है पर दृष्टान दिया पूर्व उत्पन्न मिथ्या प्रत्यय प्रत्य से उत्तरे विषय अपहारो बाधा क्योंकि पूर्व उत्पन्न पूर्वोत्पन्न प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय उत्तर काल में यथार्थ प्रत्यय के द्वारा विषय का अपहरण हो जाने का नाम ही बाधा पूर्व हुआ था आपको अयम सर्प यह प्रत्यय उत्तर काल में यम रज्जु ज्ञान होता ही बाधित हो गया इसका व्यवहार हो गया एक उनमें से भी आहार्य रूप में प्रतिकोपासना अध्यास अंतर्भाव क्योंकि अध्यास के अंदर संपद उपासना प्रतिकोपासना भी उसके अंतर्गत है अध्याय वो भी अध्यास ही है सच भेदादि ग्रह सत्य हुई भी भेद ग्रहण और में दोनों भेद अब ब्रह्मात्र नहीं है यहां भेद को जान पहले वाले तो ब्रह्मात्र प्रयोग कर दिया आपने स्थानर और पुरुष ये भ्रांति से प्रयोग हुआ है मिथ्या प्रत्यय था उससे बाद में यथार्थ ज्ञान हो गया नष्ट हो गया नहीं मिथ्या प्रत्ये नहीं ये जान रहे हैं, हैं। आप ये दोनों भिन्न वस्तुएं वस्तु किसी उद्देश्य को लेकर आपका प्रयोग कर रहे हैं भेद आदि जो है तो सिंह माणवक जानते सिंह अलग चीज है बालक अलग चीज है सब कुछ जानते भी सत्य प्रयोग कर दे रहे सिंह माणवक है मानव क्या है सिंह ही है यह विवक्षितावर्तन स्वार्थ संसृष्टि विशेष साम्राज्य प्रयोग है तीसरा का बता रहे हैं जहां पर एक पशुत्पन्न सामान्य ज्ञान था वह सामान्य ज्ञान क्या किया पदांत्रण व्यावर्तन को व्यावर्तन करने के द्वारा स्वार्थ संस विशेष में स्व से संभव विशिष्ट पदार्थ में ले जाकर के ज्ञान करा दिया उसको हैं विशेषण सामान्य नीलम उत्पलम, नीला उत्पलम। नील रंग का वाचक है उसको अपने क्या करना पड़ा नील वत रंग वाला कमल है ना नील ही कमल है क्या नील रंग वाला कमल है? है नील रंग वाला है ना यही कहते हैं और इसी पर दंडी पुरुषा दंड वाला जंगल में दंड खड़े हैं दुनिया भर सूखे कहना आपको पुरुष तरफ ले जाना पड़ेगा उसको स्वार्थ त्याग करके जाना पड़ता है ना स्वार्थ संबद्ध में ले जाना पड़ा स्वार्थ संसठ विशेष अवस्थापित उसका विशेषण विषय साम्राज्य रानी में कहते हैं और ऐतिषि सांत है, वही स्वयं देवता आम ब्रह्माष्टमी इत्यादि में है इसका विचार कर रही